जरक पदा दिय बारा प्रभु सन मुखदाए खल कैसे सलभ समूहानल का जैसे या देवतन देव दे बचन सुन प्रभु मुखाना रघुवीर सुधारे बाना जगाजूट दृढ़ बांधे माथे सोहण सुमन बीच बिछ गाते señora de San... क्षेत्र की ओर चला तब चलत अशुभ रावण के चलते समय बड़े भयंकर अशुभ होने लगे बैठे गीध उड़ाए शरण पर अब देखो ऐसा अशुभन होने लगा गिदा करके सिर पर बैठ जाते ना मन तो वैसे तो, तो कबूतर भी अगर सिर के ऊपर बैठ जाए या छू जाए तो अशुभ हो जाता है मृत्यु की सूचना हो जाती है माने जितने भी मांस पक्षी हैं, उन पक्षियों के ले कर तो वो, वो तो बड़ा ही अशुभ है वो आकर के सिर में बैठता उठता है इसके माने ये सूचना है कि बस गिद्धों को तो पता चल गया आप कि भराशाई होने वाला है और इसका मानस आते खाते खाने को मिलेंगे ये तो सब प्रसिद्ध है ये जानते है सब लोग शरीर जो है ये अन्न में कोष है हमारे लिए अन्न में कोष क्यों अन्न खा खा करके हमने बढ़ाया इसलिए अन्न में कोष है और के लिए चीनों के लिए क्या है ये उनका जो है वो टिनर पार्टी की उनकी डिशि वो सब शरीर गिरे तो में कुछ मार्स भी खाएंगे रक्त भी, भी खाएंगे ये सब उनका भी अंदर में अन्य उनका है। इनको पक्षियों को, इनको सब को, सबको आभास हो जाता है जैसे चीटी को मील भर से आभास हो जाता है कि तो जगह शक्कर रखी हुए चलो कौन बताता जाकर के तब तो चलो वहां पे शक्कर रखी आगे चल नहीं हो गई ऐसे कितने लोगों को पता चल जाता है की सब फूड पैकेट हमारे सब घूम रहे हैं है? और कब करने वाला है कब किसान है? है? तो लगते हैं बैठेगी रोणा ई शरण पर अब आयो काल माना रामा तो काल के बस में है ही जैसे उसने मान लिया मरने के तैसे उस कोशिश तो करो तो भी भगवान की, की संध में चले जाओ अब भी संध कर लो कोई इस प्रकार के अभी नहीं सोचता उन अशुनों को भी अशुगुन नहीं मानता अरे कहा ये तो सब ऐसे होते रहते हैं ये तो बाई चांस होते हैं ऐसे कर उसका कोई कार्यकार तो कुछ है नहीं ऐसे कभी कभी हो जाते हैं ऐसे करके कर अपने मान करके युद्ध क्षेत्र में जाता है और दूसरी बात ये काउ न माना के मैंने वो किसी के बात को भी नहीं मानने वाला के विशेषता है कि वो किसी की बात नहीं मानता अगर जो इस प्रकार के सगुन कहने वाले बताने वाले हैं इन सगुनियों की बात आई थी जब एक बार भरत जी चित्रकूट जब जा रहे थे तो श्रृंगेर पर पहुंचे निषाद राज युद्ध की तैयारी करने लगा जी से लड़ने के लिए कुछ ऐसे शगुन हुए की बाई तो ठीक हुई तब उसने पूछा कि भाई लोगों से बाई पर छीक हुई इसके माने का युद्ध ठीक नहीं है सब कहने शगुनिया ने खेत सुहाये और शगुनिया होते हैं शगुन जानने वाले होते हैं उनका अनुभव होता है कि किसके कौन शगुन अशुन कहा क्या होता है तब उन लोगों ने बताया उसको छात्र को कि यह युद्ध नहीं होगा ये युद्ध वाला नहीं शगुन तो ये कहता है कि आगे ये होने वाला है तब इसने सोचा कि अच्छा युद्ध होने वाला नहीं है तो क्या करना चाहिए तो फिर वो भरत जी के पास जाकर के पता लगाता है जाकर के पहले कि क्यों आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं ऐसे पता लगाता है तो ऐसे ही यदि शगुनिया लोग कहें भी कि युद्ध स्वर के ऊपर बैठता है तो हम लोग दुकान कट आ जाते लेकिन राव उनकी बात कहाँ मानने वाला ये शगुनिया तोनिया सब ऐसे होता है उनकी बात मानी उनकी बात है। का तो माना, लेकिन बस वो यो युद्ध की और सेना साथ में माना बस अपने युद्ध, युद्ध पहुंच गया है और उसके जो बाजे बजाने वाले भी साथ में उनको बाजा बजाने का आदेश दे देता है बस चलिए तभी चढ़े अनिया पारा निशाचरी सेना बाजे बजने लगे और निशाचरी सेना जो वो युद्ध करने के लिए जल्दी आगे बढ़ी है और बहु गजरत पदार दी है सवार और उसके साथ हाथियों की सेना भी है रसों की सेना भी है गोड़ों खचरों की भी सेना है की भी सेना है इस प्रकार की सब प्रकार की चतुर्मनी सेना राम के साथ में है और वो सात युद्ध करने के लिए आगे बढ़ती है बांधव बांधों की ओर आगे बढ़ती है तो प्रभु सन्मु था एक हल भगवान की ओर जिधर भगवान उनकी सबसेना मानव सेना भी उसी तरफ हमने साक्षर युद्ध करने के लिए उनकी तरबा करना चाहिए ये सलभ समूह अनल कहा जैसे अब कहते हैं ये सब ऐसे भगवान की, तो की तरफ दौड़ रहे जैसे अग्नि की तरफ पतंगे दौड़ते क्या पकड़ने वाला पतंगे जाएंगे अग्नि के पास जागरण के प्रश्न हो जाएंगे तो एक सूचना इसमें इस बात की भी कि अगर पतंगे हजारों की तादाद में पतंगे अग्नि में चल करके मर जाए तो इसमें अग्निदेव को कितना पाप लगेगा जो नहीं लगेगा कि आग्नि देव किसी को मारने के लिए थोड़े गए लगाने के लिए अब कोई खाम खाकर न जला जलाएगा, तो तो जलाएगा। स्वयं अपने आप अपनी करनी से जाकर के जल रहे अग्नि जलाएगा इसी प्रकार से जो व्यक्ति अशुभ पाप कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका विनाश होता है तो कोई दूसरा नहीं करता वो सब अपनी अपना विनाश अपने हाथों को लाते अपने आप ही अपनी करनी के के तो स्वयं ही अपना विनाश करने के लिए विनाश के मुख में जा रहा है कोई और उसको नहीं ले जा रहा उसने विनाश होता है वो फिर दूसरे को दोष दे कि हमारा विनाश इसकी हो गया उसने ऐसा कर दिया उसको ऐसा हो गया तो दूसरों को दोष देना तो उसकी है और कुछ नहीं वो समझता ही नहीं है कि वो अपने करनी के भगवान तो से विनाश की तरफ जा रहा तो है ये कैसे अनल जहाँ काम है तो वहां तुलसीदार तो बात थी यज्ञ की बात थी तो बहुत तो दूर की बात थी अब यहाँ के सुनो भगवान राम क्या क्या हो रहा है यहाँ देवता ने स्तुत की नहीं यहां देवताओं ने आकर के भगवान से स्तुति अब देवताओं की स्तुति देवता लोग भगवान को स्मरण कराते हैं कि भगवान इस निशाचंद रावण ने तो हमको बहुत ही कष्ट दिया है बहुत कष्ट दिया देवताओं के माने निशाचर के निशाचरी ब्रत्निया, ब्रत्निया। अगर तोरीत लक्षण वाली जो बक्तियां हैं शांत संतोष दया क्षमा है तो उनका क्या होता है बहुत तकलीफ उनको होती है बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं तो ये सबके सब, सब देवता जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन आशुरी व्यक्तियों ने हमको बहुत परेशान कर रखा है अब आप कृपा करो इसको इसका संघार विनाश इसका हो तो दारों ने भी पति हमें यही दीनी देवताओं ने फिर एक बात और देखी भगवान वैसे तो देवताओं के लिए आई है उन्हीं के लिए औकार लिया था लेकिन एक चमत्कार तुलसीदार दिखाते हैं बीच बीच में काफियात्मक चमत्कार वो कहते हैं कि अब लेना चाहिए भगवान राम तो युद्ध कर रहे हैं और तमाम उनके बाल शरा तो करके लगते हैं शरीर से खून भी निकलता है इतनी पीड़ा होती है देवताओं को लगता है भगवान खेल रहे एक दूसरे का कष्ट समझना बड़ा मुश्किल कौन कितना परेशान कर रहा है कितना परेशान है कितना हो रहा है वो समझते हैं और समस्या के आत्म दूसरी बात ये कि देवता लोग क्या कहते हैं कि दुखे तो अतित होते बेही कह के बह सीता जी तो बहुत दुखी है हुँ? तो सीता जी बहुत दुखी है सुनकर के भगवान हंसने लें कि देव बचानक सुने प्रभु मुस्काना सीता जी बहुत दुखी है सुन करके भगवान को भगवान सोचने तो लगे अपने मन में, में कि जब वो विषय खोले जा रहा तब तो भली भली राजाभिषेक अयोध्या तो हो जा रहा था वहाँ होते स्वाज सिंहासन पर हम भी बैठते सीता जी बैठते सो तो तुम लोगों को भाया नहीं सरस्वती को भेजा का बिगा इनको अयोध्या से निकाल दो है तब तो तुमको दया नहीं आई कि हम लोग पैदल जाएँ कठोर घूम ऊपर घूमेंगे गर्मी सर्दी सहन करेंगे और तो सीता जी हमारे साथ जाएंगी तो उनकी क्या दशा होगी कैसे कैसे परेशानियाँ पठिनाइयाँ होंगी तब तक यह हुआ कि जल्दी अयोध्या से निकालो इनको बाहर करो अब बड़ी दया लग रही है कि सीता जी को बड़ा दुख हो रहा है बड़ा कष्ट हो रहा है उनका निवारण करो अब दूसरी रात की देवताओं को मुख से ये बात कहलाने में संकोच भी नहीं करते क्योंकि उनका सिद्धांत यह है मान्यता ये है कि देवता जी को कम स्वार्थी नहीं है देवता लोग भी स्वार्थी ये सुनकर के लोगों को आश्चर्य हो सकता है लेकिन देवता लोग भी स्वार्थी असो तो स्वार्थी ऐसे स्वार्थी हैं कि वो तो दूसरे का विनाश करके अपना स्वार्थ करते लेकिन देवता विस्वार्थी बेहतर उपनिषद में देवताओं के एक स्वार्थ की बात आती है उपनिषद तो मैंने वेद कहते हैं उपनिषद मैंने प्राचीन काल की बात नहीं तो वहीं से वेदों से अपने से वहीं से लिया होगा वहां तो पर कृष्ण की ऋषि कहते हैं ये देवता जो कहेंगे बड़े स्वार्थी है ऐसे स्वार्थी हैं जैसे किसान होता है किसान अपने पशुओं को बांध करके थूटे में रखता है चारा दाना देता है और अपने काम देता है बैल से अपनी गाड़ी चलवाता है अपने हल छिटवाता तो है काय बाय हुए तो उससे दूध उध उसका लहता है और खूंटे में बांध कर तो के बात है ये जरूर की चारा देता है। है है? तो वो गाड़ी खींचे रहे हमारा हिप खींचे रहे गाय को दूध देती रहे तो जैसे किसान का स्वार्थ होता है पशुओं को बांध करके रखने में अपने स्वार्थ के लिए करते हैं ऐसे ही देवता लोग तो, अन्य प्राणियों को मनुष्यों को अपने स्वार्थ के लिए बांध करके रखते देवताओं को आहुति देते रहो देवताओं को हम दे पहुंचाते रहो तो देवता लोग उसके बदले में समृद्धि देते रहे कि भौतिक समृद्धि देवताओं के बल से प्राप्त होती रहे और अगर ये चाहो कि आप हम इस चक्कर से छूट जाए कर्मकांड के चक्कर से छूट जाए चक्कर से छूट जाए और मुक्त हो जाए तो देवता क्या करेंगे सीट के पकड़ है, में में छोड़ेंगे। मान लो कि एक एक रात हम अपने चारा जाम देखे साथ किसान क्या कहेंगे चारा भी जाओ सुन ही करने पकड़कर प्रकार देवता लोग भी कर्मों का सुभाष फल देंगे देवता नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए कर्म के बंधन से छूट जाए ये देवताओं का स्वार्थ है इसलिए जब व्यक्ति को मुक्ति की कामना हो तब इन देवताओं के चंगुल से छूटना चाहिए देवताओं को हाथ जोड़ ले कहकर हमने आपकी बहुत तो सेवा की आपने हमारी बड़ी समृद्धि की समृद्धि प्राप्त हुई, संपत्ति को प्राप्त हुआ परिवार को प्राप्त हुआ अब अब अब आपका नमस्कार, आप ये सब कुछ नहीं चाहिए, अपनी समृद्धि सब अपने पास रख देवता कहेंगे तो फिर तो इसके माने तुम ये यज्ञ नहीं करोगे तो हमको नहीं दोगे कहा कि अब हमारा यज्ञ का काम करोगे अब है उस परमात्मा से हमारा नाता है जिसके अधीन तुम हो देवता उसी परमात्मा के अधीन कहते जिस परमात्मा के अधीन तुम हो उसी परमात्मा की सेवा पर अब, अब लगेंगे और अब हम तुम्हारे जो है इस चक्कर में नहीं पड़ते इसलिए देखो अपने शास्त्रों को ठीक ठीक समझो एकांगी ज्ञान से काम नहीं चलता बात दृति आयु के लोग बाल हैं, है फिर चतुर्थायु सन्यास है तो सबका धर्म एक समान नहीं है बाल्यकाल से लेकर केवस्था तक एक ही धर्म सबका हो सुना जब तक आपको भौतिक समृद्ध चाहिए तब तक देवताओं की पूजा करते रहो यज्ञ करते रहो रोज यज्ञ करो चाहे पूर्णमासी को यज्ञ करो चाहे छह महीने में यज्ञ करो लेकिन यज्ञ करते रहो समृद्धि चाहते रहते देवताओं का आवाहन करते रहो पुरुषार्थ करते रहो कर्म में लगे रहो यज्ञ नहीं की तो भौतिक समृद्धि नहीं मिलेगी देवता नाराज होगी लेकिन यज्ञ का भाव क्या है ये अलग की बात है कि भौतिक अब दूसरे देशों के लोग यज्ञ नहीं करते तो फिर तो तो उनको समृद्धि कैसे प्राप्त होती है उसकी बात अलग है उसको देखोगे वो भी यज्ञ करती है लेकिन किस प्रकार के करते हैं क्या है उसको है है अलग समझना होगा लेकिन पर बात आपको भौतिक समर्थ चाहिए तब तक आप, आप, आप यज्ञ करते रहो लेकिन जब बारह पृष्ठ का काला का जब आप गृह धर्म छोड़ करके मन में जा करके बसे और उपासना का समय आप जब आपको और उच्च स्थित की साधना आपको करनी है तो आपके जीवन का लक्ष्य बदल गया जब लक्ष्य बदल गया तो उसी के साथ साथ आपके साधना और कर्तव्य और धर्म ये भी सब बदल गए इसलिए बार में आकर के बारह जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए ये की आवश्यकता है? उनका काम जरूर है कि अन्य लोगों को यज्ञ कराने के लिए प्रेरणा दे ज्ञ करो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे करा देखे स्वयं अब वो भगवान, वो भगवान के समर्पित है और यज्ञ उसका धर्म नहीं रह गया छू भी नहीं सकता उसके लिए यज्ञ करने का कोई प्रयोजन ही नहीं यह सब समाप्त हो जाता है इसलिए अलग अलग समय अलग अलग धर्म है ये है एक अवस्था का धर्म दूसरे पर दूसरे अवस्था का धर्म दूसरे पर आरोपित करना ये जो है अधर्म है जिस समय की कोई ग्रस्त है सन्यासी धर्म का पालन करता है तो वो गलत है। वो अधर्म कर रहा है और जबकि सन्यासी है वो ग्रस्त धर्म का पालन कर रहा है तो वो भी गलत है। वो भी अधर्म है इसलिए एक समय जो धर्म है दूसरे समय अधर्म है दूसरे समय जो धर्म है वो दूसरे समय में अधर्म है धर्म हो जाता है इस प्रकार से कब कौन सा धर्म है कब क्या करना चाहिए जीवन की चतुर्थ आ जाए और तो व्यक्ति को संन्यास में प्रीति न हो तो उसकी बुद्धि मारी गई वो अधर्म में प्रवते धर्म यह है कि चतुर्थ में वो सन्यास सन्यास्त करे। मानसिक संयास जैसे गीता के पांचवें अध्याय में भगवान ने आंतरिक संन्यास की भगवान ने कह दिया कामनाओं का त्याग के बिना न कोई योगी है न कोई संन्यासी है इसलिए कामनाओं का त्याग तो व्यक्ति को करना ही चतुर्थ अवस्था में है बाह्य रूप से उसका संन्यास का आवरण न दिखाई दे तो भी यदि आंतरिक संन्यास न बने तो का संयास जो उसमें सहायक होता है यदि उसकी सहायता ले सकता है सन्यास ले संस की दीक्षा ले ले एकांत स्थान में बास करे परिवार से संबंध न रखे इस प्रकार से ले ले तो उसको आंतरिक का अगर कामना करके आंतरिक संन्यास नहीं आ रहा होगा तो अब आने लगेगा इसलिए उसको संन्यास मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं है कि बस धारण करने मात्र से संन्यास आ ही जाता हो तो नहीं है ऐसे बहुत से लोग हैं कि युवावस्था में ही संन्यास ले ली ले, लेकिन कामनाओं से अत्यंत ग्रसित है नाना प्रकार की कामनाओं से ग्रसित होकर के जीवन जी रहे तो उन लोगों को जो वो संन्यास दर्द है तो अलग अलग अवस्थाओं तो की अज्ञात का कर्म है वो भी व्यक्ति को एक समय ही करना चाहिए तो भगवान जो है वो देवताओं की इन बातों को सुन करके देखो देवता लोगों की बुद्धि देखो अपना स्वार्थ होता जब स्वार्थी व्यक्ति होता तो इसी प्रकार से उल्टी उल्टे काम करता स्वार्थ व्यक्ति के देवताओं को तो रहा इसलिए एक समय तो सीता जी को में निकालने में उनको कष्ट नहीं हुआ और दूसरे और, और सीता जी का बहुत दुखी है वियोग में है अब वो जल्दी रावण मरे तो सीता जी भगवान राम को पास निकटा पावे इस बात से देवता लोग दुखी है अब उसका शिकायत कर रहे हैं भगवान राम से तो देखो इस प्रकार की उल्टी उल्टी बात देवता लोग बोलते हैं फिर भगवान कहते हैं देखो देवताओं की बुद्धि ऐसी लेकिन फिर भी भगवान का काम देवताओं की दे रक्षा करना है ही रक्षा करना चाहिए ऐसे देवता सीधे काम करते सीधे काम काम नहीं करते। वो भी भी लेकिन फिर भगवान का काम यह है कि इनकी रक्षा यही आगे चलकर कर के कल्याण का होगा विकास आगे होगा तो और आगे बढ़ेंगे असुर से क्या आशा है इसलिए जब जन राम खिलाब हुए ही अतिशय दुखित तो होते ही अब क्या होता है कि देव बचन सुन प्रव मुस्ताना और उठे वीर सुधारे माना बस भगवान से जब उनओं ने ऐसा था तो भगवान ने अपने धनुष्मे और रावण अपने सेना लेकर के आई गया था तो भगवान स्वयं युद्ध करने के लिए चले मैंने एक बात इसमें यह भी सूचना इस बात की है कि रामचरित महाराज में तुलसीदास जी ने इस सिद्धांत का भी पालन किया है कि भगवान राम अपने मन से कुछ भी नहीं करते जब उनसे प्रार्थना करोगे तभी कुछ करेंगे अन्यथा कुछ नहीं देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तब हर भी कहता तो या और कोई कहता इस प्रकार से से होते हैं कि अपने मन नहीं है रास्ते भर में बन में भगवान रहे तो जब जिस ऋषि ने जिसने कहा जब कहा चलो तो चले यहां रहो इस प्रकार जो ऋषि मुनि गुरुजन है उनका आदेश पा करके सब कार्य करते हैं अपने मन से नहीं करते हैं यह भी एक धर्म का रहस्य है धर्म के मार्ग पर चलना है प्रकार के अपने ऊपर किसी न किसी को स्वीकार करो जैसे बालक अपने माता पिता को अपने सिर के ऊपर स्वीकार करे वो जैसा कहें वैसे करे तो धर्म है उसकी विपरीत करेगा तो अम हो जाएगा ऐसे गुरु है तो गुरु की आज्ञा का पालन तो धर्म है उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो अधर्म इसलिए किसी न किसी को स्वीकार करो अपने सर पर भगवान कहते हैं इसलिए देवताओं की जटा जुग जड़पाध माथे अब देखो भगवान के युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे उनकी भी सुंदरता देखो युद्ध क्षेत्र में कैसी सुंदरता है की जटा जुग् जड़पाध माथे जटा जुग जो कस करके उन्होंने सिर में बांध लिए जोड़ ये कि मैंने है कस के बांधने के मन युद्ध करते समय जब हाथ न चलाने पड़ेंगे भागना कूदना पड़ेगा तो बाल फुल जाए इसलिए खूब कस के बांध ली है और सो है और उसके बाद में वैसे तो माला बनाई जाती हो तो पतले धागे में लगा करके बना करके बांधी जाती हो लेकिन भगवान ने बालों में माला बांधने के बहाने एक रस्सी में कूद करके फूल और भागों को बांध दिया फूल भी लगे दिखाई देख सुंदरता दे जैसे कि कोई युद्ध करने में कोई अपने कलग अल की बात करके बांध करके जैसे युद्ध में जा रहा हो तो इस तरह से भगवान जो है अपने जटा का मुकुट बांधे हुए फूल माला लगाए हुए युद्ध के लिए तैयार है अरुण नये बार संश्यामा अब देखो किसी को यही प्रिय हो जैसे छत्री कभी कभी जब भगवान का ध्यान करते हैं तो उनको तो भगवान का तीर रस सुंदर दिखाई देता है गर्म मार दिया हो ताना हो तो उन लोगों को चाहिए कि भगवान का ऐसा सुंदर रूप देखो ऐसा स्मरण करो की अरुण नयन पारित उनके भगवान के जो है अरुण नयन है और पारित तो समान का शरीर है अकेले अभिरा भगवान का जो सुंदर स्वरूप समस्त संसार को सात के देख नेत्रों को जो देखेगा भगवान को तो भगवान का सौंदर्य उनको आकृष्ट करेगा यहाँ तक कि शुकन खाने भी भगवान राम को देख लिया तो उसको भी दिखाई दिया कि ऐसा सुंदर तो सुनकर देखा नहीं तुम समुष्णा देख तो देख खदूषण तो देखो आप तक हमने कितने लोगों से युद्ध किया कितने को मारा कितने को काटा लेकिन ऐसे जैसे यह सुंदर रूप है ऐसा तो आप तक हमने कोई मनुष्य दुनिया में देखा ही नहीं और उनको मन में सोचने लगे कि मारने लायक नहीं को नहीं मारना चाहते ये तो एक प्रकार से जैसे कि अजायब घर हो या कोई शोरूम हो वहां पर इनको स्थापना करनी चाहिए ऐसे सुंदर पुरुषों को मारने का इनको बांध लिया जाए और बांध करके इनको एक अपने कहीं दरबार और पार में कहीं इनको मूर्ति बनाकर करके बैठा जाए देखो कि कैसे सुंदर व्यक्ति है तो ऐसे ही करके देखते इनका सुंदर रूप अखिल लोग अखिल लोग देवताओं के, तो के लिए सुंदर है भगवान ने फिर अपने ए, कमर में तर्कस बांधा जो उनका वस्त्र था उसी से लेकर के कस करके जो उन्होंने तर्कश बांध लिया और कर्क उदंड कठिन सारंगा और हाथ में साथ में में लिया मार पकड़ा ये इस प्रकार लेकर के ले सिली कर फिर के के भगवान भगवान ने ने ले सुंदरन संग फिर कहते कि हाथ आकर आकर मुख, कर, सिली मुख के माने पा, के माने जिसमें की समूह जिस रखे जाते हैं भंडार तो का मत बात निशंग उसको भगवान ने अपने कस के जो है उसमें बाधा और इस प्रकार से तैयार हुए भगवान के देखो शरीर के साथ शक्तशाली शरीर का वर्णन करते हैं भुज दंड तीन बाहन के खूब मोटी मजबूत उस मानसल बाह में इस प्रकार के दोनों बालों के मनोहरायक और उनका पक्ष जो है वो बड़ी सुंदर चौड़ी छाती पुष्ट इस प्रकार दिखाई दे है हो। और उनके हृदय में रहा है। धर, धरा, सुर। धरा माने पृथ्वी के के दे देवता की की रघु मारी भगवान छाती में चिन्ह की तरह से सदा विराज भगवान की छाती में रघु की लात भी दिखाई दे रही तो देते है है हैं भगवान इसीलिए ब्रह्मांड देव कहलाते हैं भगवान कहते हैं ये ब्राह्मण लोगों को अपना देवता मानते हैं भगवान और कि उनको पूज्य मानते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति हम लोग जैसे भगवान हमारे पूज्य हैं वही हमारे स्वामी हैं इसलिए भगवान भगवान के लिए क्या है भगवान नाम के लिए विप्र ही उनके लिए पूज्य है उनका चरण भी छाती में धारण किया आगे चल करके देखेंगे फिर भगवान जब करने जाते हैं वहां पर युद्ध प्रारंभ करते हैं तो भी विप्रो विप्र का ही चरणों वंदना करते अपने मन में की की पारा पारा। तो कहते हैं, पीन ये तो धरा सुर पदलो कह दास तुलसी जब अभुसर चाप कर फेरन लगे तो सी कहते हैं कि जब भगवान इस प्रकार से धनुष पार लेकर के घुमाने लगे मन धनुष को ले करके उन्होंने अपना शिक्षा किया भी निकाला, तो किया उसको आप वाले तो भगवान युद्ध करने इतने मात्र से आप पृथ्वी तक मगे सारा ब्रह्मांड चलने टोलने लगा अब भयंकर युद्ध होने तो जा रहा तो उसकी सब चल मच भी करते